अब 11 ऋचा वाले 36वें सूक्त का प्रारंभ है उसके पहले मंत्र में मनुष्य किस प्रकार के आचरण से सुख को प्राप्त हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य कार्य के विज्ञान का प्रारंभ करके पर पर अर्थात बड़े से छोटे उससे और उससे भी छोटे इत्यादि सूक्ष्म कारण पर्यंत व्यापक परमाणु रूप पदार्थ को जानकर उपयोग करें कार्य में लावें वे इस संसार में अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होवें और जो लोग विद्वान जनों से केवल विद्या की ही आचना करते हैं वे बहुश्रुत होते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों इस संसार में जैसे श्रेष्ठ यथार्थ वक्ता पुरुष दुष्ट व्यवहार का त्याग और श्रेष्ठ आचरण का ग्रहण करके नियमित आहार विहार से रोग रहित और अधिक अवस्था वाले होते हैं वैसे ही आप लोग भी होइए महावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य उत्तम प्रकार संस्कार युक्त रसों का पान करें उनकी वृद्धि होवे और जो वृद्धि को प्राप्त होकर धर्म का आचरण करें वे संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त होवें भावार्थ मनुष्यों में वही पुरुष श्रेष्ठ होता है जो शरीर आत्मा सेना मित्र बल आरोग्य धर्म और विद्या के वृद्धि करता है वह छल आदि दोषों का त्याग करके सबका उपकार करता है भावार्थ जो विद्यावान पुरुष श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ सुपात्र कुपात्रों की उत्तम प्रकार परीक्षा करके सत्कार और अपकार यथा योग्य करता है उसी पुरुष के संपूर्ण पशु और आनंद उपकार युक्त होते हैं अविवदान के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो मनुष्य वैर को त्याग के संपूर्ण प्राणियों के उपकार करने की इच्छा करें उनके प्रति जैसे नदियां समुद्र को और जल अंतरिक्ष के सम्मुख को प्राप्त होते हैं वैसे सम्मुख हो जाते हैं उनसे उत्तम शिक्षा को प्राप्त उत्तम प्रकार से सींचे गए औषधियों के समूह के सदृश संपूर्ण प्राणियों के सुख देने को समर्थ होते हैं अब राजा और प्रजा के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सब ओर से जल आदि का ग्रहण कर नदियां वेग से समुद्र को प्राप्त हों रत्न वाली और शुद्ध जल युक्त होती हैं वैसे ही ब्रह्मचर्य से विद्याओं को धारण करके तिक्ष्ण बुद्धि से पूर्ण ज्ञान वाले हो पवित्र हुए और परमेश्वर को प्राप्त होकर सिद्धियों से परिपूर्ण शुद्ध आनंदी मनुष्य होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो पुरुष गंभीर अभिप्राय से युक्त सूर्य के सदृश प्रतापी ऐश्वर्य के धारण करने वाले अपने और दूसरों के दोषों को नाश करके ऐश्वर्य को स्वीकारते हैं वे ही प्रसन्न आत्मा होते हैं भावार्थ विद्वान जनों को चाहिए कि संपूर्ण जनों के प्रति ऐसा उपदेश दें कि आप लोग दोषों का त्याग गुणों को धारण और धन और ऐश्वर्य को प्राप्त हो के अन्य सुपात्र पुरुषों के लिए देवें भावार्थ वैसे ही उत्तम स्वभाव वाले यथार्थ वक्ता विद्वान लोग हैं कि लक्ष्मी का विभाग करके अर्थात अन्य जनों को बांट के फिर आप भोजन करते हैं और मनुष्यों को ब्रह्मचर्य के उपदेश से 100 वर्ष की अवस्था वाले करके संपूर्ण कर्मों में उत्साही भय रहित और पुरुषार्थी करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो संपूर्ण विद्या विशिष्ट शुभगुणी सबको सुख देने वाला प्रजाओं के पालन में तत्पर शत्रुओं के नाश करने में उद्यत धर्मी और पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष हो उसके लिए राज्य में अधिकार दे और उसकी आज्ञा में वर्तमान होकर सब लोग अत्यंत सुख भोग करो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 इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है युद्ध करने की विद्या के शिक्षकों को चाहिए कि सेनाओं के अध्यक्ष और नौकरों को उत्तम प्रकार शिक्षा दें जिससे निश्चय विजय होवे फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है राजा आदि जन सदा यथार्थ वक्ता पुरुष की शिक्षा में वर्तमान हो के धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करें भावार्थ राजमान विद्या और विनयओं से प्रकाशमान वह राजा पुरुषों की पालना करता वह নৃप और भूमिका पालन करता वह भूमि पर इत्यादि सब राजा के नाम सार्थक हो और जब शत्रुओं के साथ संग्राम होवे तो सब प्रकार से रक्षा करने वाला होवे ऐसा होने से निश्चित विजय होता नहीं तो नहीं होता है अब प्रजा के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि राजा आदि न्यायकारी जनों का सब प्रकार सत्कार करें और राजा आदि की प्रजा जनों का सत्कार कर ऐसा करने पर राजा और प्रजा इन दोनों के मंगल की उन्नति होती है फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जब संग्राम प्रवृत्त होवे तो योद्धाओं के प्रति अध्यक्ष पुरुषों को चाहिए कि जिस प्रकार विजय हो वैसा उपदेश दें और योद्धा लोग अधिष्ठाता पुरुषों की आज्ञा में सब प्रकार वर्तमान होवें ऐसा करने से कैसे पराजय हो भावार्थ जिस कर्म में जिसका स्थापन सभा करे और पुरुष उस अधिकार की यथा योग्य उन्नति करे और जिस अधिकार में जिसका नियोग होवे वहां जो आज्ञा उसका वह कदाचित उल्लंघन न करें भावार्थ जो विद्यमान धन आदि पदार्थ वीर सेना व्याख्यान देने वाले और युद्ध के अभिमानी अपने प्रिय आनंदित और पुष्ट पुरुषों के होने पर शत्रुओं के साथ संग्राम करते हैं वे ही पुरुष निश्चित विजय को प्राप्त होते हैं भावार्थ सब प्रजा और राजजनों को चाहिए की सबके अधिश राजा और अन्य अध्यक्षों के प्रति ऐसा कहें कि आप लोग हम लोगों के रक्षक पुरुषों की और ऐश्वर्य की रक्षा में निरालस और उद्यत होवें भावार्थ वही पुरुष राज्य करने के योग्य है जो मंत्रियों के चरित्रों को नेत्र से रूप के सदृश्य प्रत्यक्ष करता है जैसे शरीर के इंद्रिय के गोलक अर्थात काले तारे वाले नेत्र के संबंध से जीव के संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं वैसे राजा मंत्री और सेना के योग से राजकार्यों को सिद्ध कर सकता है भावार्थ उतना ही ऐश्वर्य राजा को धारण करना चाहिए कि जितना सेना और प्रजा के पालन के और मंत्रियों की रक्षा के लिए पूरा होवे ऐसा करने से बड़ा यश बढ़े अब राजा और प्रजा विषय को परस्पर संबंध से कहते हैं भावार्थ जैसे मनुष्य लोग प्रीति से राजा को बुलावें और वह राजा उन प्रजाजनों के समीप अपने देश को प्राप्त हो और उस देश से अन्य देश में भी जाए इस प्रकार राजा और प्रजा जन परस्पर स्नेह की वृद्धि के लिए कर्मों को निरंतर करें इस सुक्त में राजा और प्रजा के कामों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 37वां सुक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ अब 10 ऋचा वाले 38वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वान के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जैसे धुरियों से धारण करने वाले उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़े वांछित कर्मों को सिद्ध करते हैं वैसे ही साधारण जन विद्वानों की उत्तम बुद्धि को ग्रहण करके बढ़ई के सदृश व्यसनों का छेदन करें फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो पुरुष और इस्त्रियां् धर्ण के अनुस्थान पूर्वक वद्धिमान लोगों के लक्षणों को धारण कर प्रश्णोत्तर और अन्तह करण को शुद्ध करके समर्थ होते हैं। वे पुरुष और वैसी स्त्रियां सब प्रकार व्रद्ध को प्राप्त होती हैं। अब भू में विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो स्त्रियां ब्रह्मचर्य से विद्या के विज्ञान को प्राप्त होकर पृथ्वी आदि पदार्थों से उपकार का ग्रहण कर सकें वे रानी के योग्य होती हैं अब सूर्य के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों वायु रूप आधार में वर्तमान सूर्य आदि लोक जल वृष्टि आदि के द्वारा सब लोकों को आनंद देते हैं वैसे ही लक्ष्मी उत्पादन करने वाला पुरुष सबको शोभित करता है अब राजा के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे क्रम से सूर्य जल के धारण और वृष्ट से इस संसार का हित करता है वैसे ही उत्तम गुण और न्यायो के सहित वर्तमान हुए राजा आदि लोग उत्तम प्रकार रक्षित राज्य का पालन करें